पातंजल योग प्रदीप षड दर्शन समन्वय न्याय दर्शन दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या प्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञा उत्तरोत्तरापाय तदनंतरा अपवर्गः न्याय सोलह पदार्थों के तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या का नाश होता है मिथ्या ज्ञान के नाश से दोषों राग द्वेष मोह का नाश होता है दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश होता है प्रवृत्ति के नाश से जन्म का न मिलना और जन्म के न मिलने से सब दुखों का अभाव होता है सब दुखों का अभाव हो ही अपवर्ग है आत्मेंद्रिय मनो मनोरथम शन्य कर साथ सुख दुखे वैसे आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के संबंध से सुख दुख होते हैं फुटनोट ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया गया है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोगते त्याहर मनीषिण कठोपनिषद इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा को बुद्धिमान भोक्ता कहते हैं तदनारंभ आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुखाभाव दुखा भाव मन का आत्मा में स्थित होने पर उसका मन के कार्य का जो अनारंभ कार्य का बंद कर देना है वह योग है जो शरीर के दुख के अभाव का हेतु है अपसर्पण अपसर्पणम उपसर्पणम असित पीत संयोगाहयोगाह चेत यह दृष्टकारिता ने वैसे सिक यह जो मरने के समय मन का पूर्व देह से निकलना और दूसरे देह में प्रवेश करना है तथा जन्म से ही जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग हैं तथा दूसरे शरीर का जो संयोग है ये सब मनुष्य के अदृष्ट से कराए जाते हैं यह अदृष्ट धर्म अधर्म मीमांसकों के अपूर्व और सांख्य योग के कर्माशय के अर्थ में प्रयोग हुआ है तद्भावे संयोगाभावो प्रादुर्भावस्थ मोक्ष वैसे से तत्व ज्ञान से उस अदृष्ट का अभाव हो जाने पर पूर्व शरीर से संयोग का अभाव और नए का प्रकट न होना मोक्ष है न्याय मंदिर में मुक्ति के स्वरूप का इस प्रकार का वर्णन किया गया है स्वरूप प्रतिष्ठान परित्यक्तो खिलैर्गुण उर्मिषट का रूपम तदस्याहुर्मनीषिण संसार बंधनाधीनम दुख क्लेाद्य मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध ज्ञान स्वरूप में प्रतिष्ठित और अखिल गुणों से विरहित रहता है उर्मिका अर्थ क्लेश विशेष है भूख प्यास प्राण के लोभ, मोह, चित्त के शीत और तप शरीर के क्लेशदायक होने से उर्मी कहे जाते हैं मुक्त आत्मा इन छह उर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है और दुख क्लेशादी सांसारिक बंधनों से विमुक्त होता है मुक्त मुक्तावस्था में बुद्धि सुख दुख, इच्छा द्वेष ज्ञान प्रयत्न धर्म अधर्म तथा संस्कार का मूलोच्छेद हो जाता है आत्मा के शुद्ध स्वरूप को वेदांत में बतलाया गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म परब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है यही सांख्य और योग का कैवल्य है और वेदांत के शुद्ध निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के स्वरूप में अवस्थिति है सुख दुख ज्ञान प्रयत्न धर्म अधर्म आदि सांख्य में बुद्ध के धर्म बतलाए गए हैं किंतु न्याय सूत्र और वैशेषिक सूत्र में बुद्ध को आत्मा में सम्मिलित करके आत्मा के सबल स्वरूप को जड़ पदार्थों से भिन्न पहचान करने के लिए उसके लिंग चिन्ह के रूप में वर्णन किए गए हैं यह भ्रममूलक शंका नहीं होनी चाहिए कि मुक्त अवस्था में ज्ञान के न रहने से आत्मा एक जड़ पदार्थ रह जाएगा क्योंकि बुद्धि का धर्म रूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति के तीनों गुणों में सत्व गुण का सात्विक प्रकाश रूप है और आत्मा का ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतन रूप है क्योंकि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप है उससे प्रकाशित होने के कारण बुद्ध में चेतना की प्रतीति होती है मुक्त अवस्था में दुख सुख दोनों का अभाव होता है क्योंकि वास्तव में तो दुख निवृत्ति का ही नाम सुख है सुख के साथ राग लगा रहता है और वह बंधन का कारण है तथा तो परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमे व सर्व विवेकिन हैं क्योंकि विषय सुख के भोग काल में भी परिणाम दुख ताप दुख और संस्कार दुख बना रहता है और गुणों के स्वभाव में भी विरोध है इसलिए विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ सुख भी जो विषयजन्य है दुख ही है त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजस में दुख है और सत्य में सुख है इसलिए सुख के बने रहने में गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती सुख विषय और विषय भोग भोगता दोनों की अपेक्षा रखता है इस कारण मुक्त अवस्था में सुख के मानने से निर्विशेष निर्गुण शुद्ध अद्वैत की सिद्धि ना हो सकेगी उपनिषदों में जहाँ ब्रह्म के साथ आनंद का शब्द आया है वह ज्ञान के अर्थ में है अथवा वे श्रुतियाँ सबल ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म की सूचक है और वह मुक्त की अवस्था सबल ब्रह्म की प्राप्ति है जो पुनरावर्तनी है और ब्रह्म लोक तक सूक्ष्म लोकों के आनंद को भोगना है और जो सांख्य और योग के अनुसार संप्रज्ञात समाधि का अंतिम ध्येय है इसलिए कैवल्य स्वरूप और पुनरावर्तनी रूप दो प्रकार की मुक्ति है जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करे